आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ हे प्रभु न तो देवतागण, गण न सुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं हे परम पुरुष हे सबके के उद्गम हे समस्त प्राणियों के स्वामी हे देवों के देव हे ब्रह्मांड के प्रभु निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे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 क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ श्री भगवान ने कहा हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य सीन है हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ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 मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ घोड़ों में मुझे उच्चवा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ मैं हथियारों में वज्र हूँ गायों में सुरभि संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ मैं पितरों में अरयमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ दमन करने वालों में काल हूं पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुण हूँ